फॉरेंसिक लैब के सामने पड़ी बेंच पर बैठा सोच रहा था एक बात तो कन्फर्म है कि यह सिर्फ रॉबरी का केस नहीं है जरूर इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है क्योंकि कल रात वहाँ रोड पर लगे सीसीटीवी कैमरे भी काम नहीं कर रहे थे उस वक्त बारिश की वजह से लाइट कटी हुई थी और कैमरे बंद पड़े थे ये सब कुछ ऐसा लग रहा है की बड़ी चालाकी से प्लान किया गया था ये इतफाक की बात नहीं है और ना ही कोई रॉबरी है ये प्लैंड मर्डर है विक्रांत और भी बारीकी से केस को समझने की कोशिश कर रहा था कुछ और भी बातें थी जो उसे एकदम पक्का कर रही थी मंजू के साथ पहले ही भाग गए होते लेकिन उन्होंने बेखौफ होकर बाकायदा मंजू पर हमला किया था तो ये कहीं से भी रॉबरी का केस नहीं है लेकिन मंजू को कौन मार सकता है और क्यों मारेगा कहीं उस किडनेपिंग केस की वजह से तो उसका मर्डर नहीं हुआ विक्रांत के दिमाग में यह ख्याल भी आया कहीं ऐसा तो नहीं कि मंजू उस किडनैपिंग केस के मुजरिम के बेहद करीब थी और तभी उस पर हमला हुआ अगर ऐसा है तो फिर मैं भी खतरे में हूँ मुझ पर भी अटैक हो सकता है इमरजेंसी मीटिंग डीएन नगर ब्रांच के मीटिंग हॉल में होनी थी सभी पुलिस ऑफिसर तेजी से वहां के लिए निकल रहे थे टीम लीडर मंजू सचदेवा की मौत ने पूरे पुलिस डिपार्टमेंट में हड़कम मचा दिया था अभी सब पुलिस वाले मीटिंग रूम के लिए जा ही रहे थे कि उन्हें दो और न्यूज सुनने को मिली पहली न्यूज टीम लीडर चेतन ने दी उन्होंने बताया कि मंजू को बेहद निर्दयता पूर्वक मारा गया था जो किसी डकैत का काम नहीं लगता है पहले उसकी बॉडी पर चाकू से आगे की तरफ वार किया गया था उसके बाद पीछे से भी कई बार उसके शरीर में चाकू घुसाया गया था और पीछे से जो चाकू मारा गया था वो उसके शरीर को पार करता हुआ छाती तक घुसा था यानी कि चाकू मारने वाले ने पूरी ताकत से उस पर वार किया था और इस तरह से मारा था कि जिससे एक पल में उसकी मौत हो गई ये बात सुनते ही पुलिस टीम के एक्सपर्ट्स ऑफिसर्स ने तुरंत अंदाजा लगा लिया कि चाकू मारने वाला शख्स काफी एक्सपर्ट लग रहा है ऐसा लगता है कि उसने पहले भी चाकू से कई मर्डर किए वो जानता था की अगर पीठ में चाकू घुसा उसे छाती तक पहुँचा दिया जाए तो व्यक्ति की आवाज भी नहीं आती और एक पल में ही उसकी मौत हो जाती है अभी सब लोग इस बारे में बात कर ही रहे थे कि दूसरी न्यूज भी सुनने में आ गई हालांकि ये एक अच्छी खबर थी किसी पुलिस वाले को घटना स्थल से लगभग एक किलोमीटर की दूरी पर खून से सनी हुई चाकू मिल गई थी पुलिस ने वो चाकू फोरेंसिक लैब में पहुंचा दी है जाहिर है कि चाकू पर फिंगरप्रिंट भी पड़ी हुई होगी अब बस ये कन्फर्म हो जाए की चाकू पर लगा खून मंजू का ही है अब अगर जांच से ये पता चल जाए कि वो फिंगरप्रिंट किसका है तो फिर मुजरिम तक पहुंचना काफी आसान हो जाएगा अब तक केस के बारे में सभी को पता चल चुका था और सभी पुलिस वालों को पता था कि उन्हें क्या करना है किसी को ना तो ज्यादा कुछ बताने की जरूरत थी और ना कुछ कहने की जरूरत थी सभी पुलिस वाले अपनी जिम्मेदारी खुद ही समझ रहे थे और वो बिना कहे ही इस केस को सोल्व करने में जी जान से लगे थे मीटिंग में ब्यूरो चीफ अमृत अभिजात ने पहले तो मंजू की मौत पर दुख प्रकट किया फिर उन्होंने स्तर से केस को सोल्व करने में जितनी मदद हो सकती है सब करने को तैयार है और किसी भी हालत में जल्द से जल्द मंजू के कतल को गिरफ्तार कर लेंगे हालांकि ये मीटिंग सिर्फ औपचारिक ही रही उधर अब तक फॉरेंसिक टीम ने ये पता लगा लिया था कि चाकू पर जो खून के निशान हैं, वो बेशक मंजू ससदेवा के ही हैं। साथ ही चाकू थोड़ी बहुत मुड़ी भी हुई थी जो कि मंजू के शरीर में पड़े निशान से मैच कर रहे थे यानी कि इस बात में अब कोई शक नहीं था कि मंजू के ऊपर इसी चाकू से वार किया गया था फॉरेंसिक टीम ने फिंगरप्रिंट का टेस्ट करने के बाद उसकी भी डिटेल निकाल ली थी चाकू पर जो फिंगरप्रिंट था वो साजिद खान नाम के व्यक्ति की थी उसके नाम कई मर्डर का केस दर्ज है साथ ही वो कई सारे इलीगल धंधे के केस में भी पुलिस के लिए वांटेड था वो कई बार पकड़ा भी जा चुका है लेकिन इस वक्त वो जेल से बाहर चल रहा है कुछ ही पल में साजिद खान का पूरा क्राइम रिकॉर्ड पुलिस के डेस्क पर आ चुका था बिना किसी शक के यही आदमी मंजू का कातिल लग रहा था तुरंत ही पुलिस की पूरी टीम साजिद खान को अरेस्ट करने की तैयारी करने लगी जैसे पुलिस की पूरी टीम गाड़ी में बैठने जा रही थी तभी एक और न्यूज सुनने में आई पता चला कि साजिद खान की वीडियो रोड पर लगे किसी सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है ये सीसीटीवी फुटेज रात के दो बजे की है और साजिद के हाथ में एक बैग भी था पहचान करने पर पता चला कि वो बैग मंजू का ही था अब तो पक्की मोहर लग चुकी थी की मंजू को साजिद नहीं मारा है सारे पुलिस वालों का खून खोल उठा वो जल्द से जल्द साजिद को गिरफ्त में लेकर सलाखों के पीछे देखना चाहते थे पुलिस स्टेशन से एक के बाद एक गाड़ियां सायरन बजाते हुए निकलने लगी एक के बाद एक तीन गाड़ियां पुलिस वालों से भरी हुई साजिद को पकड़ने के लिए निकल गयी लेकिन विक्रांत अभी भी पुलिस स्टेशन के दरवाजे पर खड़ा को सोच रहा था उसे कुछ अजीब सा लग रहा था अब तक उसके फोन में भी साजिद का सीसीटीवी फुटेज आ चुका था विक्रांत ने सोचा कि चाकू घटना स्थल से एक किलोमीटर की दूरी पर मिला है और ये सीसीटीवी फुटेज एक किलोमीटर के पहले का है तो फिर साजिद के हाथ में चाकू क्यों नहीं है और दूसरी बात ये साजिद की चाल देख लग रहा है कि वो काफी नशे में है उसने शराब पी हुई है हो सकता है कि ड्रग्स वगैरह भी लिया हो लेकिन मंजू को जिस तरह से मारा गया उसे देख कर तो नहीं लगता कि कोई नशे में धुत आदमी इस तरह से वार कर सकता है और ऊपर से मंजू पुलिस ऑफिसर थी जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है मंजू को पीछे से चाकू मारा गया है कहीं ऐसा तो नहीं कि वहां कोई और भी था दूसरा मर्डर साजिद खान उम्र 25 साल मुंबई का रहने वाला अभी तक शादी नहीं हुई है माँ बाप का तलाक हो चुका है घर का पता मालूम नहीं और क्राइम रिकॉर्ड के अनुसार उसने बहुत सी डकैती और लूटपाट की है साथ ही इलीगल हथियार और ड्रग्स की स्मगलिंग में भी हाथ डाल चुका है साजिद की सारी इंफॉर्मेशन फोन में देखते हुए विक्रांत ने सोचा कि कुछ भी हो मंजू का मर्डर चाहे उस केस से ही रिलेटेड क्यों न हो लेकिन इस साजिद का पकड़ा जाना बहुत जरूरी है एक बार ये पकड़ में आ जाए तो फिर मंजू के मर्डर के पीछे की असली वजह का भी पता चल सकता है लेकिन साजिद को पकड़ना इतना भी आसान नहीं था जितना पुलिस को लग रहा था पुलिस मुंबई शहर के चप्पे चप्पे में फैली हुई थी बस अड्डे रेलवे स्टेशन से लेकर लोकल ट्रांसपोर्ट तक हर जगह पर पुलिस तैनाती और साजिद को तलाश कर रही थी हर रोड के सीसीटीवी कैमरे आदि पर भी उसे ढूंढा जा रहा था लेकिन साजिद का कोई सुराग नहीं मिल रहा था पुलिस ने शहर के स्मगलिंग के अड्डों और जुओं के अड्डों पर भी छापेमारी की साथ ही साजिद का पता लगाने के लिए कुछ और भी स्मग्लर्स को उठा लिया फिर भी साजिद की कोई खबर नहीं मिल रही थी इसके बाद पुलिस ने साजिद की फैमिली और दोस्तों की हिस्ट्री निकालनी शुरू कर दी तब पता चला दोस्तों के साथ लड़ाई झगड़ा कर लेता था यहां तक कि उसका अपने माँ बाप के साथ भी नहीं बनती थी फिलहाल माँ बाप दोनों ही मुंबई में नहीं रहते उसके माँ बाप का तलाक हो चुका है और उसका एक सौतेला भाई भी है लेकिन उसके साथ भी साजिद का रिलेशन ठीक नहीं है ऐसे में साजिद का उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट में होना लगभग नामुमकिन दीर बैटिंग और गैम्बलिंग के गोरख धंधे में उतर गया लेकिन फिर भी उसका बिजनेस सेट नहीं हुआ तो फिर उसने बाद में कैफे बंद कर दिया था और फिर लूटपाट और स्मगलिंग के काम में उतर गया था साजिद इस समय एक लड़की के साथ रिलेशनशिप में भी था वो लड़की किसी कैफे में काम करती थी पुलिस ने उस लड़की पर भी नजर रखना शुरू कर दिया था जैसे ही साजिद उससे मिलने की कोशिश करेगा पुलिस उसे उठा लेगी वहीं कुछ लोगों से पता चला कि साजिद का एक मुंह भाई भी है उसका नाम खालिद है गैम्बलिंग की दुनिया में वो काफी फेमस नाम है साजिद ने भी उसी की मदद से गैम्बलिंग और स्मगलिंग का काम शुरू किया था साजिद उसे अपना बड़ा भाई मानता है और उसकी बहुत इज्जत करता है पुलिस को जैसे ही इस बारे में खबर मिली तुरंत ही खालिद को सर्विलांस पर लगा दिया गया पुलिस बस एक मौके की तलाश में थी जैसे ही साजिद उसके संपर्क में आता है तुरंत ही उसे दबोच लिया जाएगा। इन दोनों की लीड के साथ ही पुलिस और भी ऐसे लोगों की तलाश में थी जो की साजिद के संपर्क में थे उसके नए पुराने सभी दोस्त और रिश्तेदार सबको पुलिस ने उठाना शुरू कर दिया था